नाम द्वितीय इतिहास दो विकल्प क्या था प्रारब्ध कर्म का भोग विद्या और प्रारब्ध कर्म का विरोध है तो उसके ऊपर सिद्धांत ने पूछा था क्या प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी अथवा विद्या प्रारब्ध कर्म का विरोधी नहीं है पहला पक्ष रहा प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी उसका निराकरण क्या प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी नहीं है ऐसे प्रारद्ध कर्म का तो केवल भोग के लिए और भोग कल्पित वस्तु से भी हो सकता है यदि विद्या द्वितीय कहेंगे ये हो गया तो मिथ्या पदार्थ से भोग हो सकता है प्रारब्ध केवल भोग देगा विद्या का विरोधी नहीं विद्या में तो जगत में मिथ्यात्व तो निश्चय करना तो मिथ्यात्व तो निश्चय होने पर भी भोग हो सकता है क्योंकि सपन वस्तु से भोग होता है ना द्वितीय और प्रार्धकर्म का विरुद्ध नहीं विद्या पहले क्या विकल्प था विद्या प्रारब्ध कर्म का प्रारब्ध कर्म विद्या का विरुद्ध अभी विद्या प्रारब्ध कर्म का विरुद्ध विद्या होने पर प्रार्ध कर्म का नाश ना हो ज विरुद्धि हो ना द्वितीय इतिहा यदि विद्या विद्या यदि विद्यापहनुवीत जगत प्रारब्ध घातिनी जगत प्रारब्ध घाति तद सैन तोयापया बोधे नद्हन तदहनवीन यदि विद्या जगतप्नुवीत तदा, <scientific language> तदा प्रारब्धगाप <Wag�� faciliten> <S pitches> यदि विद्या जगत अपन होगी तो जगत द्वितियां विद्या जगत का अपलाप करे तथा प्रारध का प्रार्ध का विद्धि होती न तो मायात्व बोधे नश्चय हो जाएगा जगत माया मय है मिथ्या है माया तो का ज्ञान होने से जगत का अपलाप हो जाएगा नहीं नहीं होता मायात्व तो का निश्चय होने पर भी जगत दिखता है जादूगर दिखाता है जादू माया निश्चय होने पर भी दिखता है माया तो बौद्ध होने पर भी जगत का अपलाप नहीं होगा तो जगत का यदि अपलाप हो, कर, करती विद्या तो प्रार्ध नहीं होती विद्या जगत का अपलाप करती है नहीं। तो प्रार्ध नहीं होगी विद्या यदि जगत, जगत कार्य क्या भोग्य जातो जितने भोग्य वर्गे सबका यदि अपलाप करे कैसे अपलाप नजत मिति निषेध ज्ञानवत रजत तो पहले ज्ञान हुआ था ब्रह्म ज्ञान सूक्ति में उसके बाद ज्ञान होता नेदम रजतम नेदम रजतम ज्ञान होने पर जगत रजत का अपलाप हो जाता है सूक्ति दिखती है जैसे नेदम रजत निषेध का ज्ञान अपलाप करता है प्रत्यय मानस इसी प्रकार विद्या यदि ब्रह्म विद्या प्रत्यय मानस तो, भोग्य से स्वरूपम विलाप जो भोग्य प्रतिय है दिखता है उसका स्वरूप विलापन यदि विद्या कर दे तब तो प्रार्ध कर्म भोग सुख दुख अनुभव सुख दुख अनुभव का साधने जगत भोग्य साधन का अपलाप हो जाए अपहार हो जाए प्रार्ध कर्म का फल क्या है भोग देगा भोग क्या है सुख दुख अनुभव और सुख दुख अनुभव कैसे होगा साधन होने पर भोग्य साधन का अपहार हो जाए तो प्रार्ध कर्म का विघाति होती न तो तत्कृती विद्या भोग्य का स्वरूप अपलाप करता है करती है नहीं, नहीं करती किन्तु तो तो में वो बोध भोग्य वस्तु में क्या बोधन करती विद्या मिथ्यात् तो, तो न प्रार्थ कर्म विरुद्धि नहीं विद्या प्रार्थ कर्म का विरुद्ध नहीं न तो मिथ्या तो बोधना स्वरूप जो जगत में मिथ्या तो बोध हुआ स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा इतना संख्या है न तो माया तो बोध न अपन माया तो बोध होने पर अपलाप नहीं होता है इंद्र आदि में दिखा गया स्वरूप विलापन के बिना भी मिथ्यात्व ज्ञान होता है मिथ्यात्व ज्ञान है ये स्वरूप रहता है इसलिए नया तो बोध से भोग्य का अपलाप नहीं।, नहीं होता है भी तदा तदा ये तदेव प्रपंच इसका ही विस्तार कर कहते हैं अनप्नुोकास्ंद्रजाद जानते भोगं भोगं मया तीस्त तु इंद्रजाल तो जानते जानते इंद्रजाल जादू है जादूगर दिखाता है किन्तु जो दिखाता है उसका अपलापन ही होता है वो तो दिखता ही था दिखता है किन्तु कहती है तो जादू दिखाता है नहीं वास्तव तो बने ये। का सर का काट दिया लोग कहते हैं नहीं काटा नहीं इसे खाली दिखता है जादू है दिखता है तो सब किन्तु क्या कहेंगे मिथ्या है ये जादू है दिखाता है वस्तु तो काटा नहीं इतने लोग जानते हैं दिखता है काटा दिखता है कुछ को तो बना दिया दूसरा बना दिया दूसरा दिखते है कहते तो ये वस्तु तो बना नहीं और जो जादू दिखाता है तो जान इंद्रजालम इधम तो लोग जानते है वो अनपन विषय का अपलाप नहीं करके इंद्रजाल इसे जानते हैं इसी प्रकार तथा तो माया भोगम अपन अनपन ज्ञान से मायात्व तो बुद्धि जगत में माया हो तो जाएगी माया बुद्धि तो होने पर भोग का अपलाप हो जाएगा भोगम अनपन भोग का अपलाप नहीं करके माया हो जाएगी भोग के अपलाप के बिना जगत बुद्धि होगी हो जाएगी हो से विरोधी नहीं है अपराध कर्म का लोका जन लोका जन स्वरूपम स्वरूप इंद्रजाल के स्वरूप के अपलाप तो नहीं करके अन, अनपन का अन्य स्वरूप के निराश नहीं करके भी जानते है इदम इंद्रजालम जानते है इधम इंद्रजा जानते जानते ही यथा तथा भोग का भोग्य वस्तु का अपलाप नहीं करके अन्य अगर तो अभिलाप्य विलापन नहीं करके माया तुद्धि हो जाएगी माया बुद्धि अर्थात जगत मिथ्यात् तो ज्ञानम भवती जगत में ज्ञान हो जाएगा भोग के अपलाभ के बिना ओम ये सर्व आत्म बाबा भूत तत् कम भी पश्चिता गृहदारणी जिस समय सब स्वरूप हो गया ज्ञानी के दृष्टि से सब आत्मा है तो किससे किसको देखे ऐसा श्रुति स्पष्ट कहती यद त्वसे सर्व आत्म बाब जिस अवस्था में सब कुछ स्वरूप हो गया ज्ञानी के लिए उसे किससे किसको देखे तो देखना सुनना सबका निषेध कर दिया तो फिर आप तो जगत भोग भोग करेगा ज्ञानी आत्मज्ञान हो गया सब कुछ आत्म हो गया फिर यदि देखेगा नहीं सुनेगा नहीं जानेगा तो वो क्या होगा इत्यादि श्रुति ही दृष्टि दर्शन दृश्य भाव बोधयती क्या बोधन करती है दृष्टा कोई नहीं रहा दर्शन ज्ञान नहीं होता है दृश्य भी कुछ नहीं रहा केहना कम पचित कौन देखेगा किससे देखे किसको देखे दृष्टा कोई नहीं दर्शन कोई नहीं दृश्य कुछ नहीं सबन करती अर्थात ज्ञान होने के बाद दर्शन नहीं दृश्य नहीं दृष्टा भी नहीं रहेगा अब तो विद्या उत्पद्यमान जगत विलाप है देगा इसलिए ज्ञान जब उत्पन्न हो जाए जगत का विलाप हो जाएगा विद्या तो जगत विलाप करेगी एवं सती ऐसा हमने पर क्या जगत तो क्या का विलाप तो हो जाएगा जगत तो दिखेगा नहीं विदेश भोगस्व कथम छाद फिर विद्वान भोग कैसे करेगा ये श्रुति अवस्टम्भ है नंकृत दो श्लोक के द्वारा दोनों श्लोक के द्वारा शंका करता है श्रुति को आश्रय करेगी स्पष्ट कहा गया जब ज्ञान हो जाता है सब कुछ आत्मा हो गया तो किस किस देखेगा नहीं सुनेगा नहीं जानेगा नहीं कुछ नहीं तो फिर भोग कैसे होगा यत्र जगत सात्मा। यत्र तस्य तस्य सत्र यमा यश्येक पश्यकघ्रे कि वे किं किं किं किं तु तु यत्र तस्य जिघ्रे सत्र घोषित्रुतौ बहु घोषित यत्मा पशेनकि तु जगत सात्ना जगत, जगत आत्मस्वरूप ही हो गया जगत स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं ज्ञान हो जाएगा सर्व कल इद्र सब कुछ आत्मस्वरूप आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं लेह नह ना किंचन आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं त्र कम पश्चिद तत्र तस्याम कह पश्यत के केन पशेत कम पशेत देखने वाला कौन है किस इंद्रिया नहीं रहा तो किसके द्वारा देखेगा ज्ञान का साधन भी नहीं रहा और विषय भी नहीं रहा तो क्या पशेत केवल देखने का नहीं किम जिघरेत क्या सुघेगा किम बदेद क्या बोलेगा कोई इंद्रिया का व्यापार नहीं कर सकता है दृश्य कुछ नहीं रहा विषय नहीं रहा दृष्टा भी नहीं रहा कोई ज्ञान होगा ही नहीं श्रुति कहती ये श्रोतो तो बहु बार बार कह दिया ज्ञान होने के बाद कुछ देखना सुनना कुछ नहीं होता है ठीक है ये यशम अवस्थायाम जिस अवस्था में जगत आत्मस्वरूप हो जाए जगत आत्मस्वरूप कब होगा ज्ञान अवस्था में विद्यावस्थाया कृष्णम जगत संपूर्ण जगत है आत्मस्वरूप हो जाता है अस्य आत्मा अस्य का विद्वान का स्वात्म आत्मस्वरूप ही हो गया आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है सर्वमेय द्वयम आत्मा ये जो सब कुछ दिखता है वो आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है वासुदेव सर्वमय दिए वो आत्मा कहो ब्रह्म कहो अहम कहो एक अद्वितीय तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है ज्ञान होने पर ऐसे ज्ञान है न स्वरूपमय वो भगवती जगत का स्वरूप क्या हो जाएगा आत्मस्वरूप आत्मा ही स्वरूप हो गया ज्ञान होने पर इधम सर्वमय द्वयम आत्मा ऐसे ज्ञान होने पर सारा संपूर्ण जगत आत्म स्वरूप ही हो गया स्वरूप हो गया त्र काम अवस्था में ज्ञावस्थ में क्येत क्रष्टा कौ दिन का साधन रूप जातम किसको देखेगा एवं इसी प्रकार किसुमाद जिघ्रेत के, कौन ग्रहण करेगा क्यों बदेत के केन इंद्रिय न कौन बोलेगा एवं सर्वत्र इतर इंद्र व्यापार अभाव व्योतनाये वह शब्द वह शब्द के से किसी भी इंद्र का व्यापार नहीं ज्ञान होने के बाद ऐसा श्रुति स्पष्ट कहती इस प्रकार श्रोतु बहुवार अभिताम बहु घोषित बहुबार बहु कहा गया ज्ञान होने के बाद कुछ देखना सुनना कुछ नहीं होगा बदे कहने से कुछ इंद्र का व्यापार नहीं होगा ऐसा कहा गया है नकम ततः फिर क्या हुआ तेन तेन दुक्तम विद्योदे त्योदेती तथा भोगः भोगः तथा विदुषो स्यादिति विदुषो भोग कथम सियादे कथिवेट ना तथा भोगः भोग स्यादिति सियादे तेन दैत अपन विद्या उदेति न शंका करने वाले कहता है श्रुति प्रमाण से विद्या द्वितम अपन उदेति देत का अपलाप करके निराश करके ही विद्या उत्पन्न होती है देत जब तक रहेगा तो, रहे तो अद्वैत ज्ञान कैसे होगा देत का अपलाप करके ही विद्या उदित उत्पन्न होती है न चा अन्य था अन्य था नहीं देत रहते रहते विद्या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं होगी श्रुति स्पष्ट कहती ज्ञान होने पर कुछ भी नहीं रहता है तथा चिदुषो कथम भोग से याद किति से फिर विद्वान का भोग कैसे होगा इसी चेत सिद्धांत कहता है सुनु सुनोका समाधान टीका में सुनो कहने का सिद्धांत का क्या अभिप्राय है इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र में विचार आया जो कहा गया ये सर्वेवा भूत तत्न कम पिग्रेत आदि कहा गया वो तो किसके लिए कहा गया क्या ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति अवस्था में देखना सुनना तो बंद हो जाएगा देखना सुनना सब बंद हो जाएगा तो ज्ञानी व्यवहार ही नहीं करेगा जीवन भोग कैसे सब जीवन होगी जीते जी जीवित जी जी रहे मुक्त हो तो जीवन मुक्त और जीवित है खाना पीना नहीं कर सकता, देख नहीं सकता बोल नहीं सकता तो मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति सिद्धि नहीं होगी इसलिए विचार करके ब्रह्म सूत्र में आया व्यास जी ने सूत्र बनाया स्वाप्य सम्पत्ति और अन्य तरह अन्य तरह अपेक्षा ही बोलना सुसुति अन्यतर स्वाप्य समयतरापेक्षत प्रलयोरी की अथ सुश्रुत अथवा प्रलयवस्था इसको लेकर के अनुकम प्रति श्रुति है आविष्कृतम ही क्योंकि ईसा ही प्रॉपर्टी किया गया आविष्कृतम ही इतन सूत्र यू इति है श्रुति ये जो श्रुति है स्वास्थ्य और संपत्ति को लेकर के सुश्रुति अथवा प्रलय को लेकर के ही कहा गया प्रलय नहीं संपत्ति का तो ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति प्रलय नहीं सुश्रुति प्रलय तो एक ओटी में आ जाएगा जैसे सुश्रुति में अज्ञान है प्रलय में अज्ञान है एक कूटिम आया सात्य हो गया और संपत्ति का अर्थ सदरूप ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म रूप हो जाता है विधेयक कैबल्य जब विधेयक कैबल्य को प्राप्त करें, करे संपत्ति सदरूप ब्रह्म हो गया उसमें देखना सुनना कुछ होगा नहीं होगा तो संपत्ति का अर्थ है विधेयक कैबल्य साप है सुश्रुति इसलिए देप्ति मोक्ष शब्द से सुश्रुप्ति लेना और संपत्ति शब्द से मोक्ष लेना प्रलय नहीं संपत्ति शब्द से क्या है नोक्ष मोक्ष तरह अपेक्षयोग दोनों में से एक ही की अपेक्षा करे अन्य तरह विषय ये न्याख्या में क्या गया है ना विद्या तो तो जगत अपन हो विद्या से जगत का अपराप नहीं होगा इस अभिप्राय से सिद्धांत परिहार करता है सुनो तो। तथा मुक्ति मुक्ति उक्तं मुक्तिषयाुति स्वीती उतम्य संपत्त रीति सूत्रे स्फुटम सूत्रे स्फुट मुक्ति उक्तं श्रुतिस्तु सुसुप्ति विषया मुक्ति विषय इति उक्तं सम्पत्ति सूत्र अति स्फुटम सुसुप्ति विषया सुश्रुति अवस्था को लेकर के ये श्रुति है कम पशे थे कन ये जो देश श्रुति है सुश्रुति अवस्था में और मुक्ति विषय जब विदेह कब लोग प्राप्त कर लिया तो किससे किसको देखना सुनना सब सब का का बंद भाव ही, इति श्रुतिस्तु इति उत्तम ऐसा कहा गया है कहां कहा गया ब्रह्मसूत्र में स्वाप्य सम्पत्ति और अन्य तलापेक्षम आविष्कृतम ही ऐसे ब्रह्म सूत्र स्पष्ट कहा गया पूर्व टीका में आ गया स्वाप्य सम्पत्ति और अन्य तलापेक्षम आविष्कृतम ही स्वाप्यश्रुति और संपत्ति संपत्ति मुक्ति सदरूप ब्रह्म हो जाना मुक्ति है सुश्रुति अवस्था में अथा मुक्ति अवस्था विधेयक अवैली अवस्था में देखना सुनना कुछ नहीं है एक आ गया ये सर्व आत्मेवा भूत कहकर के स्पष्ट लगता है जब ज्ञान हो जाता है सब कुछ आत्मा हो गया तब देखना सुनना कुछ नहीं होता है श्रुति श्रुतिकार्थ ऐसा लगता है उसको छोड़ करके सुश्रुति विषय और विधेयक वाले मुक्ति विषय ऐसी व्याख्या क्यों करते हैं? तो कहते ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे तो अनुपति बताते हैं और क्या श्रुते हैं? सुश्रुति आदि विषय तो अनंगीकार है बाधक माह सुश्रुति आदिपत विधेयक वेले मुक्ति तद विषय का नहीं मानेंगे तो बाधक कहते हैं अन्यथा अन्य अन्यथा संभव द्वैतृषा वीवत्ता द्वैता दृष्टो न भागवद दिवेका दिश्वन्ता दिवेका दिश्वन्ता अन्य यदि सुसुप्ति और मुक्ति अर्थ को नहीं लेंगे साप्य संपत्ति और अन्य तुम सूत्र में कहा गया सुसुप्ति मुक्ति विधेयक केवल मुक्ति विषय नहीं अर्थ करेंगे तो ज्ञान होते ही देखना सुनना बंद हो जाए ये अर्थ करेंगे ऐसा आदि मानेंगे सूत्र में जो आया बल के आचार्य है जनक सहा में सब को जीत लिया अपने पत्नी मैत्री को ब्रह्म का उपदेश कर दिया ये जो आचार्य तो जाके आज्ञा आदि में कहा गया है वर्क सत्य काम है अन्य अन्य सब जो इंद्र भी है और यमराज भी है ये सब सूची में आया ब्रह्म का आचार्य उपदेष तो था ये आचार्य तो सीधा नहीं संभवित जो जो ब्रह्म का उपदेश करने वाले सनत कुमार भी को उपदेश करते हैं झांडो में जहाँ जहाँ आचार्य तो श्रुति में कहा गया वो संभव नहीं है या के बल के आदे आदि को सिले आदि इंद्र आदि इनमें आचार्य तो न संभव है क्यों आचार्य तो नहीं संभव यदि तो देखते थे या नहीं देखते थे आप कहो तो ज्ञान होने के बाद वो द्वैत देखेगा नहीं तो द्वेत दिष्टु आगे क्या पता चला अविद्वता द्वैत दिष्टु अविद्वता द्वैत से दृष्ट देवता का ज्ञान होता है तो अविद्वता अज्ञान मानना पड़ेगा ज्ञान नहीं हुआ तो द्वैत देखते हैं जब द्वैत देखेंगे तो अज्ञान ही मानेंगे द्वैत दृष्टि अविद्वता और यदि ज्ञान हो गया तो द्वेत दर्शन नहीं होगा पूरा किसी कहता है द्वैता दर्शन नहीं होगा तो यदि द्वैत का दर्शन नहीं तो शब्द प्रयोग होगा न बाघ बदेत बाघ न बदेत तो फिर आचार्य तो कैसे होगा शब्द प्रयोग नहीं करेगा शिष्य को नहीं देखेगा तो आचार्य तो बनेगा तो कुछ नहीं देखेगा तो आचार्य तो नहीं होगा और जय द्वित्व का दर्शन करता है तो ज्ञानी मानेगी क्यों ज्ञान अवस्था में द्वैत्व देखेगा नहीं तो जब देखता है तो क्या अगेन तो द्वैत दे, दृष्टु अविद्वता अज्ञानी द्वैत्तर दर्शन नहीं करता है तो वह व्यवहार नहीं करेगा तो श्रुति में जो आचार्य तो कहा गया यज्ञ यज्ञ बल्कि आदि में वो संभव नहीं होगा इसलिए जो यत् तो सर्वमात्म श्रुति है वो क्या करना तो सूच विषय को लेकर के अथवा मुक्ति को लेकर के व्याख्या करनी चाहिए तब तक उप पत्कारु कहते देता दृष्टि अभिद्वता युक्ति क्या है याज्ञवल के आदि में आचार्य तो संभव नहीं क्यों नहीं युक्ति देते वे देत तु अभविद्वता यद्वेतन करते तो ज्ञानी। अद्वैत दर्शन नहीं करते तो उपदेश ही नहीं कर सकते याज्ञ के आदि यदि द्वैतम पश्यत जो आचार्य है यदि द्वैत को देखे तरी तदा अद्वैत ज्ञान अभावत न आचार्य तब तो अद्वित तो ज्ञान नहीं हुआ अद्वित ज्ञान ही तो फिर आचार्य कैसे होगा अर्थात देतो न पश्यति, दी कहते ज्ञान ही है द्वेत नहीं देखते यदि नहीं देखते तो शिष्य को देखेंगे द्वेत नहीं देगा शिष्य नहीं देखते तभी बुद्ध शिष्य अनुपल बुद्ध है शिष्य जिसको बोधन किया जाता है शिष्य की उपलब्धि नहीं होगी प्रपंच नहीं दिखेगा बंधन नहीं कुछ नहीं तो फिर आचार्य वाह शिष्य प्रति बोधना न प्रब शिष्य को ज्ञान कराने के लिए आचार्य जो शब्द प्रयोग करते उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी यदि आचार्य कोई प्रवृत्ति नहीं हो क्योंकि तो देखेंगे नहीं तो ज्ञान उपदेश कर सकता है नहीं नहीं कर सकता तो फिर विद्या संप्रदाय उच्च प्रसंगित भाव विद्या का संप्रदाय चलता है गुरु शिष्य परम्परा से विद्या का संप्रदाय उससे ही ज्ञानी के उपदेश से ज्ञान होता है ऐसे यदि याज्ञ आदि द्वेत नहीं देखें शिष्य के प्रति उपदेश नहीं कर सकते हैं फिर उनसे उपदेष का कोई नहीं होगा ज्ञानी संप्रदाय नहीं रहेगा विद्वा संप्रदाय विद्या संप्रदाय का उच्छेद हो जाएगा इसलिए मानना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद भी जगत का अपलाप नहीं होता है दिखेगा वे तो, तो, के, तो से दिखेगा तभी शब्द प्रयोग व्यवहार होगा उपदेश इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को देखते हैं या नहीं देखते, हैं। देखते।, देखते कहेंगे देखते हैं तो अज्ञानी कहेंगे ऐसा नहीं कर नहीं देखते तो उपदेश कैसे बनेगा इसलिए सर्वत्र दे तो दिखे न पड़ेगी मिथ्या तो नहीं दिखेगा बाधित तो होकर के बाधित तो होकर के माया मय तो नहीं दे तो दिखेगा तो व्यवहार हो जाएगा न न तो तो अभी फिर शंका कहते थे याज्ञ मे ने उपदेश किया है तो उनको ज्ञान था किंतु ज्ञान अपरोक्ष नहीं परोक्ष मानना चाहिए देखो ननु याज्ञ आचार्य तो दशायाम जब याज्ञ आचार्य उपदेश करते थे उनको ज्ञान तो तथा विद्यमान से ज्ञान से विद्यात्म अत्यव्यमान ज्ञान ब्रह्म विद्या तो है तथा तसे ना पर विद्यात्म अपरोक्ष विद्या नहीं है क्यों अपरो विद्या नहीं यदि अपरोक्ष विद्या हो जाए तो द्वे तो कैसे दिखेगा अपरोक्ष ज्ञान हो गया हम ब्रह्म तो द्वे तो नहीं दिखना चाहिए द्वेत प्रती सदभाव तो उनको द्वैत प्रतीति होने से ही तो उपदेश करते थे जो जो आचार्य जहाँ जहाँ सूची में आया उपदेश करने से आचार्य हुआ उपदेश करते थे ज्ञान हुआ था तो द्वैत प्रतीत नहीं हो तो आचार्य तो होगा तो फिर द्वैत प्रतीति होने से अपरोक्ष ज्ञान नहीं था पूरा पीछे कहता है याज्ञा आदि जो जो उपदेश करते थे आचार्य थे उनको द्वैत प्रतीत होने से वो ज्ञान अपरक्ष ज्ञान नहीं था क्योंकि अपरक्ष ज्ञान होने पर द्वैत प्रतीत नहीं होने चाहिए अवरूप फिर अपरोक्ष ज्ञान कौ मानेंगे कहते निर्विकल्प समाधि निर्विकल समाधि में द्वैत प्रतीत नहीं होती वही अपक्ष ज्ञान है निर्विकल्प समाधि द्वैत दर्शन भाभादर्शन नहीं होता है सैरोपरुक्ष विद्यालय समाधि में द्वैत दर्शन होगा नहीं। कुछ नहीं तभी निर्विकल्प है तो वही अपरोक्ष ज्ञान है निर्विकल समाधि होना चाहिए कुछ लोग आग्रह निर्विकल्प समाधि होना चाहिए तभी तो हुई अद्वैत ज्ञान है अद्वैत दिखे गया तो अद्वैत ज्ञान किसे ये क्या करते हैं? निर्विकल्प सामध दैता दर्शन हेतु तुम हे सेवा परोक्ष विद्येती चेत सुथा न कि निर्विकल्प सामध तो द्वैता दर्शन हेतुतः सै अपक्ष विद्या चेत सुश्रुति तथा किम निर्विकल्प सामधि में ही द्वैतादर्शन हेतुतः द्वैत का आदर्शन निर्विकल्प सामधि में तो द्वैत का आदर्शन ही होता है द्वैत के आदर्शन होने से साए अपरोक्ष विद्या वो अपरो विद्या निर्विकल्प समाधि अपरोक्ष ज्ञान है सिद्धांत कहता है अदर्शन के कारण निर्विकल समाधि को विद्या कहते हो किसले द्वेत के अदर्शन द्वेत के अदर्शन द्वेता दर्शन हेतु त्वेत से अदर्शन रूप हेतु से यदि निर्विकल्प समाधि को आप विद्या कहोगे सुसूच में द्वैता दर्शन होता है तो, हो। तो वो, वो, है। वो, है। वो, वो है नहीं कह दो नही। सुरस्व में द्वैता दर्शन होता है नहीं नहीं कह दो और नहीं होता तो है कौन से नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा आगे कहते होता है सुस्वत में द्वैता दर्शन होता है नहीं नहीं तो दर्शन है द्वैता दर्शन सुस्व है तो उसको अपर विद्या मानो जैसे निर्विकल्प समाधि में द्वेत के आदर्शन के कारण उसको विद्या कहोगे तो सुश्रुति में तो द्वेत का आदर्शन है उसको विद्या क्यों नहीं कहो तो तथा नखिम सरस्वती क्यों विद्या नहीं उसमें तो द्वेता अप्रती है ही ठीक है नहीं? द्वैता प्रतीत अति प्रसंग आपादकवा सिद्धांत कहता है जो द्वैता अप्रती के कारण अपरोक्ष ज्ञान कहोगे जब जब द्वैता अप्रती तब तो अपरोक्ष ज्ञान कहो या अति प्रसंग अतिव्याप्ति सुरस्वती में जैसे द्वैता की अप्रती है ये निर्विकल समाधि में जैसे द्वैत की अप्रती है जैसे में भी द्वैत की अप्रती है तो द्वैत की अप्रती तो अपरतित में है तो उसको भी अपरोक्ष ज्ञान कहो द्विता प्रतीत अति प्रसंग प्रसंग आपादन करने वाला है में भी द्वैता प्रतीति है वो भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाए यदि परिहार करते है तथा नकिल तो सुश्रुति क्यों अपरो ज्ञान नहीं ऐसा मानेंगे तो सुश्रुति में सब लोग सुश्रुति में जाएंगे बाद अपरो ज्ञान और साधन भर्जन की कोई आवश्यकता नहीं द्विता प्रतीति तो परोक्ष विद्या की जो अति प्रसंग दिया द्वेता दर्शन के कारण निर्मिक समाधि को विद्या कहेंगे तो द्वेता अप्रती के कारण सुस्वती को भी विद्या कहो क्यों नहीं कहेंगे तो, तो उसका अति प्रश्न का परिहार संकते आत्मतत्व न जाना सूक्त यदि तदाया आत्मधीरव विद्येती वाच्यों न्वैत विस्मृति यदि आत्मनि एव पूरा पेश कहता है सुशुति अवस्था में द्वेत का विस्मरण है अदसन है किन्तु आत्मतत्व को जानता है सुश्रुति अवस्था में आत्मा को जानता है आत्मतत्व न जानातीश्रुति में आत्म तत्व को नहीं जानता है इसलिए वो कैसे विद्या अपरूक्ष ज्ञान कैसे होगा तदा सिद्धांत कहता तो भ तो को क्या कहना चाहिए तो यार आत्मधैर्य व विद्य वाचन तो आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए नहीं कि द्वेत प्रतिति को निर्विकल समाधि द्वैत् की प्रतिति है नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। द्वेत का आदर्शन है सुरश्रुति भी द्वेत का आदर्शन है यदि द्वेत के आदर्शन को अपरुष ज्ञान कहेंगे तो सुश्रुति भी अपरुक्ष ज्ञान हो जाए और शंका करने वाले कहता है नही आत्म तत्व न जानाती है दादा सुस्वत तो में तो आत्म तत्व को नहीं जानता है तो सिद्धांत कहता है तब ये आपको कहना चाहिए कि आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए न कि द्वैता आदर्शन को आत्मतत्व न जाना कहते सुस्व में तो, तो आत्मज्ञान को ही ब्रह्म विद्या कहो, न कि द्वैता प्रति द्वैता आदर्शन को आत्मधीर्य विद्याम न द्वैत स्मृति द्वैत्व का विस्मरण ही ब्रह्म विद्या नहीं है को भूल जाना ही ब्रह्म विद्या नहीं अभी तो आत्मज्ञान ही ब्रह्म विद्या है दर्शन भी सुसुत में द्वैत का दर्शन है न ही होने पर भी आत्मगोचर ज्ञान अभाव शंका करने वाले कहता है आत्म विषय का ज्ञान सुसुत में है आत्मगोचर ज्ञान अभावात न विद्या तुम तो सुश्रुति विद्या नहीं क्यूँकी आत्मज्ञान नहीं तो सिद्धांतिका तभी प्राप्त विवेक ज्ञान से वो विद्यात्म तो विवेक ज्ञान को ही विद्या कहो न की द्वैत दर्शन अभाव को न द्वैत दर्शन आवश्यक द्वैत को भूल जाने मात्र से अपरुचि ज्ञान नहीं दिव्य ज्ञान को ही अपरुचि ज्ञान करना चाहिए तदा आत्मधीर एवं वा विद्युति वाच्य न द्वैत विस्मृति